श्रीमद भगवद गीता त्रयोदश अध्याय ये किसवें श्लोक का कुछ विचार हो गया है प्रश्न उठता है प्रकृति से व मोक्ष है तो और मोक्ष का कारण ज्ञान है आत्मज्ञान अपना पहचान प्रकृत प्रकट वही चल रहा है यज्ञात तो अमृत वस्तु कहा हुआ है जिसको जानकर प्राप्त करके गए की तो प्राप्ति करोगे कहा हुआ है प्रकृत से मोक्ष से हेतु और ज्ञान ऐसे जो प्रकरण जिनका जिसका चल रहा है ज्ञान का प्रकरण है मोक्ष का कारण जो ज्ञान है साक्षात्वेश आया साक्षात उस ज्ञान का उपदेश करना चाहते हैं उत्तर श्लोक में के आगे का श्लोक बढ़े बाईसवें श्लोक के उत्थापन करते हैं अवतरण देते हैं कहा पूर्व की टीका की टीका है निमित्तम भक्तुम संसारित्व संसारित अध्यास क्या है क्यों हो रही आत्मा की निमित्तम भक्तुम निमित्त बतलाना है एकता के निमित्त ऐक्य भाव हो रहा है इसका निमित्तुम आदव संसारित संसारित पहले संसारित्व आविद्य ऐक्य अध्यास आत्मा में जो संसारित्व तो आता है सुखी दुखी पना मानता है प्रकृति के धर्म सुख दुख को अपना धर्म समझता है कारण क्या है अविद्या के साथ ऐक अध्यास है एकता हो रखी है अविद्या के कार्य शरीर अंतरण के साथ पे एकता हो रखी है यही कारण है इसलिए उसके धर्म को अपने पर लाता है संसारी हो जाता है आत्मा संसारी बनता है मान्यता आ जाती है पुरुष इत्यादि कहा था पुरुषा भोक्ता पुरुषा प्रकृति से का प्रकृति में स्थित है वो शरीर आदि में तादाद करके बैठा हुआ है अज्ञान तशा में यही कहना है पुरुषा मैंने भोक्ता प्रकृति स्थापित प्रकृति स्थित है प्रकृत अविद्या लक्षण आयाम प्रकृति में अविद्या स्वरूप है वो कार्यकारण रूपेण परिणत आयाम कार्यकारण भाव से परिणत है दो, दो रूप है अविद्या के दो रूप है कारण और कार्य दो रूपे दिखाई पड़ती है स्थित उसमें स्थित है पुरुष प्रकृति स्था उसी को प्रकृति कहा जाता है कहा जा, प्रकृति में आत्मात्वे अर्थ होता प्रकृति को अपने स्वरूप मानता है अभिन्न मानता है मानता है जी मैं पुरुष हूं स्त्री हूं प्रकृति से आदि कथा है सब हेतु इति यत ही अस्मादि इत्यादि कहता था ठीक है मैं अस्मात प्रकृति में आत्मत्वता जिस जिस हेतु से प्रकृति को आत्मभाव से इसने प्राप्त किया हुआ अज्ञान काल अस्मा भोगते इसलिए पुरुष प्रकृति से ही भोगते प्रकृति गुणान ये कहा प्रकृति जन्य विषयों को भोग कर रहा है प्रकृति को आत्म अपना स्वरूप मान रहा है इसलिए प्रकृति जन्य जो गुण है सुख दुखादि गुण सुख दुख बो आदि को भोग करता है उपलब्ध करता है कहा था गुण विषय भोगम अविनेति गुण को विषय करने वाला जो भोग क्या होता है मान सुखी दुखी अपने को मानता है अहम सुखी अहम दुखी मूढ़ोष्मी इत्यादि माता है कहा प्रकृतिजान प्रकृति जातान गुण है प्रकृति जान प्रकृति जातान प्रकृति सुख सुख दुख वाहकार अभिव्यक्तान तीन रूप से भोग पाए जाते हैं सुख दुख मोह अज्ञान सुख है शतुगुण की वृत्ति और दुख है रजुगुण की वृत्ति बननी है रजोगुण के परिणाम से होना का का है का कार्य अंति का अंतिम परिवार दुख मिल रहा है और तवगुण का अंत केवल मूढ़ता छा ये तीन प्रकार होते हैं कहा अभिवान गुणानविवक्त तो तो गुण हो रहे हैं वहां किंतु तो सुखी दुखी अपने को सुखी दुखी मानना मूढ़ाति पंडितों में पंडितों बोलता है पंडित धर्म बुद्धि का है तो अपने में आरोप कर जाता है उनमें स्थित है प्रकृति में स्थित है धारा आत्मा करके बैठा है बुद्धि तो धर्म को अपना धर्म मानता है यह कहा भाई है मैं कहा अविद्या भोग हेतु तार अविद्या भोग के कारण अविद्या है अवज्ञान के कारण जीवात्मा को भोग मिल रहा है किम कारण अन्वेषण या कारण को अन्वेषण क्यों करना किम कारण अन्वेषण अन्वेषण इतिहास सत्याम अभी कहते हैं सत्याम अपनी अविद्यादि कहा अविद्या के होने पर ही सुख दुख मोहेशु गुणेशु संग सुख दुख मोह में गुण है ये अविद्या के गुण है उनमें भुज्यमान है भोगे जाते हैं उनमें संग हो जाता है आत्माप हो जाता है अविद्या होने पर संसार से सब प्रधान कारण जन्म ना संसार के प्रधान कारण है शरीर में तादाद में जन्म का कारण यही है कहा ठीक है संघ से जन्माद और संसार प्रधान हेतु थे जो संबंध हो गया अविद्या के साथ आविद्यक संबंध है वास्तविक संबंध नहीं है जन्मादि में संसार जन्मादि संसार में प्रधान कारण यही है संघ हो जाना कारण गुण सबोश से कहा था है जन्म का कारण है गुण के साथ संबंध हो रखा है आशक्ति विषय की आशक्ति है स यथा इत्यादि का मंत्र दिया था स यथा काम वो बहुत तत्पर तो जैसे जिसके साथ संबंध रखता है आगे जाकर कोई हो जाता है ऐसा आया है ये स्थिति वृद्धावन को सभी बात है टीका में कहते हैं उगते अर्थे द्वितीय अवतार्य व्याख्या की द्वित्य भाग है ना द्वित्य का आधा भाग सदसद सदस्यो निःशु जन्म ये इसकी व्याख्या करते हैं कहा तदे तत् इत्यादि सदस्य का दोस्तों तदेत आह कारण माने गुण हेतु हेतु कारण माने हेतु कारण माना हेतु है क्या गुण संग जो अविद्या के कार्य सुख दुख आदि अविद्या के धर्म में अपना धर्म समझना उसके साथ आसक्ति बदाना गुणेशु संघो ऐसे पुरुष अशक्तों का इस भोक्ता का भोक्ता पुरुष का गुण में मैंने अविद्या के जो कार्य सुखादि में आशक्ति हो रखी है कहा सदसद योनि में जन्म के कारण यही है गुण है ही गुण के साथ संग्र है ये बताया था सदसद योनि जन्म सुखाद कारण सत और अस योनि ने पशुवादियों अथवा दोनों मिले हुए योनि मनुष्य वही इनके जन्म में कारण गुणों के साथ आ आसक्ति है यही है सदस्य युवो ने जन्म सुन सत्य और असत्य से होने अमास का बिक्र दिखा दिया सत्य होने और असत्य होने दो प्रकार के आया उनको सदस्य होने कहा ताशु मने सदस्य होने शु यही है सदस्य जन्मानी जो जन्म है सदस्य योगी जन्मानी ऐसा उन योनियों में जन्म होना माने सदस्य जीवन ने कहा हुआ है तेसु सदस्यों ने शु जन्म सु जन्म योजु विषय भूतेशु कारण गुण जगह विषय कट्टी में है तो इसमें जो आसक्ति है यही है गुण का संग्रह यही कारण है उनके गुणों में आसक्ति कर गए इसलिए आ, सत और असत योनि में जन्म होता है इनका एक टीका में कहते हैं साध्याहारम योजना वाह कहते हैं अन्य प्रकार अध्यार के साथ संसार से इत्यादि अध्याय करेंगे संसारद का अध्याय करेगा संसार प्राप्ति के कारण है गुड़संगे कहा सदसद अध्याय के साथ संसार शब्द अध्यय करेगा आपकी व्याख्या में व्याख्या करते हैं भिन्न भिन्न करके सदव क्या।, क्या है असदी क्या करते है व्याख्या करते हैं सतसद का अर्थ ही क्या है हाँ। सदस्योन बने क्या है सतसदीवी जर्वस्वी इत्यादि सदस्योन का सदसा दीवन ताशु सदस्य इत्यादि चीजें है योनि योनिद्व निर्देशात दो का उपदेश हुआ है सत और औषध योनी मान देवादि योनि और पशु योनि तो मनुष्य आदि कहाँ गए यहां भी तो जन्म होना है योनि योनिद्व निर्देशात मध्यवर्तीनो मनुष्य हो सत और असत के बीच में मनुष्य होनी दोनों मिश्रित वाला है ये कुछ पापकर्म भी है कुछ पुण्यकर्म भी है इसके पास तभी मनुष्य शरीर मिलता है मनुष्य होने भी ध्वनिता ध्वनित कर दिया सूचित कर दिया कहा सामर्थ्यात करके बोला भाषा ने जब सत्य असत्य होगा तो विस्तृत होगा सामर्थ्यात सदस्य योग मनुष्य योग ने कहा सदस्य दोनों मिले हुए योग नहीं मनुष्य हो एक तो, तो सदयो नहीं है देवादी असदयो ने पशुवादी और तृतीय सदस्य मिले हुए विस्तृत है अभी अविरुद्धा कहते हैं जब सदयो नहीं असदय होते तृतीय भी आएगा ये भी समझना चाहिए भाषाकार ने कहा ठीक में कहते हैं संघ संसार कारण होते हैं तो अविद्या के गुण है ना उसमें संघ करना आसक्ति करना ये संसार का कारण है तदेव शक्त सहकार कर बड़े थे लिंगम मनो यत्र विषक्तवश्य इत्यादि कहा है उसी में जिसमें आसक्त तो हुआ है जिसका मन जहां फंसा है जिस विषय से फंसा है आगे जाके उसी की प्राप्ति होगी उसे उसी के साधन करेगा जहां मन फंस गया उसके प्राप्ति के लिए साधन करेगा साधन करने के प्रसाद वही प्राप्त हो जाता उसको। है उसको वृद्धा व्यवहार स्थिति है संघ संसार कारण तय संघ विषयों के साथ जो संबंध है संग है आसक्ति है यही संसार के कारण यही है चाहे स्वर्गीय शरीर संबंधी हो चाहे नारग्य संबंधी शरीर हो चाहे मनुष्य शरीर संबंधी हो आसक्ति जिसकी आसक्ति होगी वही आगे बढ़ेगा उसके अनुकूल साधन करेगा वो उसकी प्राप्ति के साधन करेगा उसी को प्राप्त होता है संघ संसार कारण तो संसार के कारण सुख दुखादि का कारण संघ है न अविद्या तद कारण तो अविद्या तो उसके कारण है नहीं पूर्ववादि बोलेगा संघ सुख दुख के कारण संसार का कारण क्या है सुख दुख है ना है सुख दुख के साथ संघ है अविद्या तो नहीं है यह पूर्ववादी का कारण एकस्मादेव हेतु तद उत्पत्ति है एक ही हेतु से हो जाएगा संघ हेतु से हो जाएगा इति या पूर्वादी बोलते हैं अविद्या कारण नहीं माना जाएगा संसार के अविद्या कारण है क्यों संघ है वो एक ही से हो जाएगा दो क्यों ले रहा तो उत्तर देते हैं एक तत्त इत्यादि भाषण में रहा एक तत्त उत्तम बहुत यही कहा हुआ होता है देखो एक निमित्त कारण है उपादान कारण है संघ और अविद्या एक निमित्त कारण है बोलना चाहते हैं प्रकृति प्रकृति स्थत्वाख्या अविद्या गुणेश संघ काम प्रकृति में जो अविद्या बोलते हैं प्रकृति तत्व तो आख्या अविद्या प्रकृति में स्थित रहना अविद्या से युक्त है वो गुणेश सुसंग गुण में तो संग गुणे तुसंग काम इच्छा संग मानी इच्छा सुख तो आदि की इच्छा संसार से कारण प्रकृति में स्थित है उपादान कारण में रहेगा कहा रहेगा निमित्त कारण आसक्ति दोनों कारण बनता है ये उपादान कारण प्रकृति उपादान कारण है आसक्ति का और निमित्त कारण है संघ कई एक आना है संसार के कारण दो कारण है संसार के एक नहीं है ये सिद्धांति कहते हैं ठीक है हमें कहते हैं अविद्या उपादान ये अविद्या उपादान कारण है आसक्ति में और संघ बने निमित्तत्व निमित्तम संघ निमित्त है इसमें आसक्ति निमित्त कारण है अविद्या उपादान कारण है उभयर भी कारण तो सिद्धेर सिद्धांत दोनों कारण है एक निमित्त कारण है और एक उपादान कारण है अविद्या बिगड़ करके बनना है और ये निमित्त तो बनता है आशक्ति निमित्त तो बन जाना है तभी संसार मिलेगा दिव्यता हेतुते दो प्रकार के हेतु बता दिया अविद्या और संघ कारण बताया दिव्य हेतु मारे कारण उक्तेर विवक्षितम फल आप बोलना इष्ट विवक्षित कहते हैं इष्टम विवक्षितम कुछ फल बता तत् चक्र के वास्तव था परिवर्जन आय उचित है ये दोनों को त्याग न है अविद्या को भी त्यागना है संसार के कारण दो है अविद्या और विषय में संघ दोनों को त्यागना न इसके लिए कहा जाता है ग्रहण के लिए नहीं है त्याग के लिए जानना है ज्ञान बिना त्यागा भी नहीं जाता ठीक है कहते हैं सासंग से अज्ञान से स्वतः अनिवृत्तिर तन निवृत्त आसक्ति के सहित अज्ञान है संगे न सहित सांग संग के साथ है वो आसक्ति सहित अज्ञान से जो अज्ञान है मूल मूला ज्ञान अविद्या जिसको बोलते हैं स्वतो अनिवृत्त स्वतो तो निवृत्त होना नहीं उसने आसक्ति भी निवृत्त नहीं होनी उसको उपादान कारण संघ भी विषयों के साथ संबंध भी निवृत्त होना नहीं है तान निवर्तक उसका निवर्तक कौन होगा उसको कहना पड़ेगा आसक्ति के सहित अविद्या का निवर्तक कौन होगा ये बताना होगा संघ आ आगे तो बोलते हैं अश्य कहते हैं अश्य से निवृत्त कारण जो आसक्ति के सहित अविद्या के निवृत्ति का कारण जो है ज्ञान वैराग्य सन्यासम गीता शास्त्र प्रसिद्ध ज्ञान और वैराग्य है, है इनके साथ इसके स्वरूप को जानना और इसे निवृत्त हो जाना वैराग्य के द्वारा इनसे निवृत्त होगा ज्ञान वैराग्य प्रथम तो हो जाए कारण है ज्ञान और वैराग्य ससन्यासम कर्म का तिलांजलि के साथ कोई कर्म नहीं सन्यास के सहित कर्म त्याग के सहित ज्ञान और वैराग्य इसके क्या कार्यातक है? होते हैं अविद्या का वैराग्य से उसे पृथक होना होगा ज्ञान से नाश करना होगा निवृत्ति करनी होगी क्योंकि ससन्यासम लगा दिया सन्यास के सहित बोल दिया कर्म त्याग के सहित आइए गीता शास्त्र प्रसिद्धम यही है उसके अविद्या और संघ के निवृत्ति के कारण या गीता शास्त्र प्रसिद्ध यही कारण है यही साधन है उसकी निवृत्ति के निवर्तक यही होते हैं ठीक है मैंने कहा वैराग्य सती संन्यास देखो पहले वैराग्य है संसार के विषयों से स्वर्गादि पुत्रादि जितने भी विषय है संसार के उसे वैराग्य हो यदि वैराग्य नहीं तो उसकी प्राप्ति के लिए वही साधन करता रहेगा वैराग्य सती वैराग्य आ जाने पर विषयों से वैराग्य होने पर वैराग्य सदी सन्यास उसके पश्चात से कर्मों का त्याग करेगा स्वर्ग नहीं चाहिए तो कर्म नहीं करेगा स्वर्ग से वैराग्य हो तो कर्म त्याग कर देगा स्वर्ग के निमित्त कर्म नहीं करेगा वैराग्य सदी संन्यास का वैराग्य उन पर सन्यास होगा उसके लिए प्रयत्न नहीं करेगा उसके साधन का त्याग हो जाएगा तत्पूर्वक हम संन्यासपूर्वक और त्यागपूर्वक स्वर्गादि जो विषय बैराग्य उन पर सन्यास हो गया उनका त्याग हो गया कर्मों का उसके साधन का त्याग पर वो सन्यास पूर्वक ज्ञानम ज्ञान हो सासंग अज्ञान निर्वर्तक होगा सासंगा ज्ञानम मात्रा चाहिए अज्ञान के सहित आसक्ति से अज्ञान का निवर्तक यही होता है कहना ज्यान है सासंगा ज्ञानम ज्ञान अनिवर्तकम है सासंग अज्ञान निर्वर्तकम आसक्ति से अज्ञान का निवर्तक वही होता है सासंग त्याग आगे एक औचाहिए तो शासंगा तो बना देना वहां शासंगा शासंग अज्ञान निवर्तक में हो जाएगा आसक्ति से अज्ञान निर्वर्तक होता है यही विषयों में वैराग्य के कारण कर्म को छोड़ देगा सन्यास हो गया सन्यास पूर्वक वैराग्य और ज्ञान यही दो हो तो फिर आसक्ति का नाश होगा अविद्या का भी समाप्त निवृत्ति हो जाएगी यही साधन है इसके अश्य इत्यादि शब्द क्या अशत्य निवृत्त कारण इस अज्ञान सहित संघ का निवृत्ति का कारण क्या है तो कहा ज्ञान वैराग्य सन्यासम संन्यास के सहित ज्ञान वैराग्य गीता गीताशास्त्र प्रसिद्ध है इस गीता शास्त्र में भी प्रसिद्ध है ठीक है उक्त ज्ञाने मारंभ ज्ञान है माने मैंने निवर्तक ज्ञान है विद्या का निवर्तक अशक्ति निवर्तक ज्ञान है प्रमाण देते हैं गीता शास्त्र में कहा हुआ है ज्ञान और वैराग्य को साधन करो संन्यासपूर्वक माने ज्ञान और वैराग्य अध्याय आदव से उक्तम अध्याय के आदि में कहा था उत्तम ज्ञानम उदाहृत कहा था कहा क्षेत्र क्षेत्र ज्ञानम ज्ञान ज्ञानम ज्ञान कहा था उसका उदाहरण दे करके कहते तच्च इत्यादि कहा है तच्च ज्ञानम पुरस्ताद उपनस्तम पहले हमने रख दिया है भगवान भाष्यकार बोलते हैं वो ज्ञान तो हमने पहले कदम कर दिया है अविद्या का निर्भर तक तो ज्ञान है आसक्ति सहित विषयाशक्ति के अभाव करना और अविध्या का अभाव ज्ञान हमने पहले कह दिया कहा क्षेत्र क्षेत्र के विषय दो को विषय करने वाले ज्ञानी ही हमारा ज्ञान है भगवान ने बोल दिया था क्षेत्र क्षेत्र और ज्ञान हम यज ज्ञान है मतम इस श्लोक द्वितीय श्लोक कहा ज्ञान क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को जानने से लाभ है और क्षेत्रज्ञ को क्षेत्र को हटाना है अज्ञान जनित जो कुछ भी होगा वो अज्ञान की निवृत्ति अज्ञान जनित निवृत्ति होती है वास्तव तो में नहीं स्वरूप ही निश्चित नहीं हो ज्ञान काल में उसकी अज्ञान के द्वारा शरीर वासित होता है इस प्रकार से हमने बता दिया है तदेव है यज्ञात्वा ज्ञान यज्ञातवा इत्यादि न सत्तर न सत इत्यादि इति अंत्य कहते उसी ज्ञान को बताया द्वित श्लोक में जो ज्ञान की चर्चा की थी उसी को कहा उसी ज्ञान को बताया यज्ञा न पुनर्वोहम एवं एव पा, पांडव इत्यादि तदेव ज्ञान यज्ञा मृतभस्तुतः शब्द यहाँ से आरंभ करें मान द्वाद श्लोक में जाकर उस ज्ञान की चर्चा की क्षेत्र क्षेत्र का मुख्य ज्ञान क्या है ये हम एक तत्त प्रवक्षा यज्ञात मृतभस्तुते अनादिमत परम ब्रह्म न सतना सदचित माना उसे यज्ञा मृतभस्तः और न सप्तनाशदुच्य तक हमने ज्ञान की चर्चा कर दिया जिसको जा, जिसके ज्ञान से अमरत्व की प्राप्ति हो जाती उपलब्धि होती है उस क्या कहा सत असत शब्द से नहीं कहा जाता उस वस्तु को यह कहा तदैव ज्ञानम यज्ञातवा इत्यादि इत्यादिना इत्यादि यहां से आरम्भ कर यज्ञातवा वर्तमान स्तृति आरंभ करके न सत्तना सदुचते तक इत अंत्य नहीं मैंने एक श्लोक है द्वादश श्लोक पर कहा अन्य निषेध न अन्य के निषेध के द्वारा आत्मा से अतिरिक्त पदार्थ का निषेध कर दिया कार्यकारण भाव का निषेध किया है न सत न सत सतमानिक विद्यमान कार्य असद मानिक कारण दोनों का निषेद कार्यकारण भाव अविद्या का स्वरूप है दोनों का रिषे तो अविद्या का निषेध के तो द्वारा कह दिया कहा और सर्वतः प्राणिपादम इत्यादि नाच अत धर्म अध्यासन उत्तम उसी ज्ञान को बताया मैने आगे जो त्रयोदश श्लोक से लेकर के सप्तश श्लोक तक अत धर्म का आदेश जो आत्म भिन्न धर्म का आरोप किया था उसका हटाकर अतत् धर्म आरोप अतत धर्म का आरोप के द्वारा सर्वत्र पानी पाता तत् वो जो जिसको गे कहा हुआ है कैसा हुआ सर्वत्र हाथ पैर वाला वो है सभी में तो कैसे मैं तद भिन्न धर्म का आरोप करके कहा आत्मा भिन्न जो धर्म है उसके आरोप करके कहा गया एक बार तो रिश्त कर दिया सत्यनाशी करके आगे अध्यारोप के द्वारा बताया उसी वो कहा इत्यादि कहा गया कहा। ये और अन्य धर्म के निषेध के द्वारा बताया न सप्तनाशि के द्वारा बताया और अथ धर्म अध्यारोपण चाह आरोपित या क्यों आत्माधर्म नहीं है उनके आरोप द्वारा सर्वत्र हाथ पैराधि आत्मा को निर्विशेष है कहाँ से हाथ पैराधि होगा आरोप के द्वारा उसको बताया एक कहा था प्रकृति में मोक्ष हेतु और ज्ञानस्य जो प्रकरण जिसका चल रहा है ज्ञान के प्रकरण है ये मोक्ष का कारण जो ज्ञान है साक्षात निर्देश आया साक्षात निर्देश करने के उपदेश करने के लिए उत्तर श्लोक में उत्थापित आज्ञा का श्लोक जो बाईसवें श्लोक है उसका उत्थापन कर देगा तस्वीर ज्ञान से जो यज्ञातवा शोध कहा था उसी ज्ञान का पुनः साक्षात निर्देश करते साक्षात रूप से निर्देश करते दे है क्या वहां तो यज्ञातवा जिसको जानकर साक्षात नहीं बोला परोक्ष रूप से कहा यह साक्षात कहें आत्मा कैसा है इस तरह से जाना जाता है कहते हैं उपद्रष्टा उपद्रष्टान अनुमंता चर्ता भोक्ता उपद्रष्टा भोक्ता महेश्वर परमात्मे चिक्तो देहेशन पुरुष पर उपद्रष्टानुमंता चर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मति से अपुक्त हो देह स्म पुरुष पर उपद्रष्टा उपमने समीप समीपस्थित दृष्टा समीप में होकर के देखने वाले को उपद्रष्टा कहा जाता है जैसे एक यज्ञ बहन ऋतु चार प्रकार के ऋतु कर्म करते हैं अधर्य है उदगात्र है उद्गाता उद्णात है हो, और होता है तीन तो काम करने वाले होते हैं एक ब्रह्मा होता है वो चारों वेदों को ज्ञाता होगा जिस व्यक्ति के कर्म में कोई त्रुटि हो, हो तो वो उस काल में बोलता है नहीं चुपचाप रहता ब्रह्मा तो उसको उपद्रष्टा कहा जाता है किसको ब्रह्मा को भारण्य चार होते हैं तीन तो काम करने वाले हैं चुपचाप रहेगा है। माना चारों वेदों के ज्ञाता है जो जो जिस वेद के कार्य होगा एक एक व्यक्ति करेगा वहां जैसे त्रुटि हो गई तो वहां पर बोलता है मौन खोल के बोलता है बाकी चुप रहता है इस प्रकार से समीप में बैठे करके देखता है वो इस प्रकार से शरीर आदि जितने प्रकृति के कार्य समीप में होकर के देखने वाला होता है या आत्मा देख रहा है साक्ष भाव है सान्निध्य मात्री है कौन से समयपता सामिप मात्र की वो है सान्निध्य है उसके द्वारा वो देखने वाला होता है मैंने शरीर आदि में जो हलचल हो रहा है उसको सबको देखता है उपद्रष्टा शब्द होता है उपद्रष्टा और अनुमंता चह कहते हैं अनुमंता भी है वो अनुमोदन करने वाला शरीर आदि जैसे क्रिया करें रोकता नहीं है मत करो नहीं बोलता अनुमोदन कर देता है अनुमंता चह तपस्थ तो रहता है मैं उसके लिए हस्तक्षेप नहीं करता शरीर इंद्रिया आदि जो कर्म करते हैं उस कर्म में हस्तक्षेप नहीं करता मैंने अनुमति देने वाला जो चल रहा है चुपचाप रहता है वर्ता चाह कहते हैं इनको भरण पोषण करने वाली भी क्योंकि कल्पित है उसी में अधिष्ठान भी ही कल्पित वस्तु का भरण पोषण करने वाला अधिष्ठान होता है बर्ता कहा भरण पोषण करने वाले वही है इनको देहा को और भोक्ता भी वही है माने काल्पनिक भोक्ता भी वही होता है क्यों तो चैतनी भोक्ता होता है जड़ भोक्ता नहीं बनता और अज्ञान काल में भोक्ता भी बनता है वो महेश्वर महान चासो सौ ईश्वर से महेश्वर सबसे बड़ा ईश्वर है वो महान ईश्वर है सबके मालिक है परमात्मा इतिजा कहा परमात्मा इस शब्द से कहा जाता है शास्त्रों में परमात्मा इतिजा अभी उतर परमात्मा शब्द से कहा गया जिसको देह अश्विन पुरुषा पर कहा इस अश्मिन देह पुरुषा इस शरीर में पुरुष ऐसा पुरुष है इसी शरीर में है बाहर नहीं है पर मैंने अव्यक्ता पर अव्यक्त से परे है जो माया विष्ण सबल ब्रह्मशि परे है ये ये है कहा भाष्य उपद्रष्टा मैंने समीपस्थ समीप में होते हुए देखने वाला उपद्रष्टा करते होता है किसके मैंने शरीर आदि के समीप में हो जिससे अन्य समीप कोई नहीं हो सकता दृष्टाकार स्वयं अव्यापृत सन्निधि मात्र न है वो उपद्रष्टा व्यापार अपने में नहीं है दृष्टि तुक्रिया व्यापार है सानिधि मात्र से उपद्रष्टा है वो स्वयं अव्यापृत है स्वयं व्यापार युक्त नहीं होता वो उपदृष्टा ऐसा उपदृष्टा है ऐसा ऋतुक बोल दिया इस यजमा से कहा यज्ञ कर्म व्यापृत जैसे ऋतुक होता है ना ऋतुक जिस पर शुक्र ब्रह्मा चुप्रता है यजमा यजमानेशु यज्ञ व्यापृतेशु यजमान लोग वहां यज्ञ में व्यापार युक्त कर रहे हैं व्यापार युक्त हो रहा है उस स्थिति में ऋत्युक जैसे चुप रहता है तटस्थ है वो व्यापारी नहीं है ऋत्युक चुप रहता है दृष्टान दे रहे हैं अन्यो यजमानों से भिन्न है वो अन्य अव्यापृत व्यापार युक्त नहीं व्यापार यजमान हो रहा है वो ऋतुक में नहीं है यज्ञ विद्या आपको विद्या में निपुण है जो या त्रुटि हो तो बोलेगा नहीं चुपचाप रहता है ऋतुक जो ऋतुकान यज्ञ विद्या में कुशल जो ऋतुक है वह यजमान व्यापार गुण दोष दोषा आम केवल यजमान के, के जो गुण हो सात गुण्य हो ने हो दोनों को देख रहा है इक्षिता है दर्शन करता है काम यजमान कर रहा है वो चुपचाप है देख रहा है केवल वो ऋतु कैसा है यजमान व्यापार गुणदोष आम यजमान यदि गुण बने सात गुण यज्ञ सही सही कर रहा काम कर रहा हो तो सात गुण ने हो गया नहीं तो वह आ जाएगा तो गुण दोषाराम इक्शा इक्षण करने वाला दर्शन करने वाला देखने वाला जैसे होता है ऋतु को होता है तदवत वैसे ही यहाँ समझना शरीर आदि इंद्रिया आदि में जो व्यापार होते हैं उस काल में चुपचाप देख रहा है तो ये होता उपद्रष्टा का अर्थ समीप में होकर के देखना जैसे यज्ञ के पास समीप में यजमान के पास बैठ करके ऋतु देख रहा है व्यापारी यजमान है वहां नहीं है ठीक इस पर शरीर आदि के व्यापार को देखने वाला कार्यकरण संगत तदमत मैंने क्या कहां दृष्टा दिया था ऋतु का और यजमान का देखिए कर्म को दिया उसी प्रकार यहां भी कार्यकर्ण संघ व्यापारेशु शरीर इंद्रियाओं में जो व्यापार हो रहा है जो व्यापारी है अपने में काम कर रहे हैं व्यापार यु स्वयं व्यापारी न होता हुआ चुपचाप है वापस अन्य शरीराधीश इंद्रियों से भिन्न है वो विलक्षण हाँ अन्य माने विलक्षण है वो शरीराधिश जड़ है वो चेतन है विलक्षण है तेसाम कार्यकर्णा नाम जो कार्यक्रम में व्यापार हो रहे हैं उनका सब व्यापार उसके व्यापार के सहित देख रहा हो तेम सब व्यापार सामीपे न क्या ये कौन कौन है और क्या क्या व्यापार इनमें हो रहा है समीप में होकर देख रहा हो कुछ उपद्रष्टा कहा जाता है कहा अथवा तीसरा भी है ख्यापद्रष्टा करती अथवा देह चक्षुर मनोबुद्धि आत्मा द्रष्टार देखो शरीर से लेकर के आत्मा तक सब दृष्टा है देहा बाहर के विषयों को देखने वाला है चक्षुरूपादि को गुणों को देखने वाली है और भीतर भीतर हो गया आगे मन चक्षु को देखने वाला है शरीर को देखने वाला चक्षु चक्षु को देखने वाला मन मन को देखने वाली बुद्धि बुद्धि को देखने वाला आत्मा ये सब दृष्टा में आते हैं सब देहा चक्षु मन बुद्धि आत्मा ये सब दृष्टा है कहा देह चक्ष मनोबु बुद्धि और आत्मा ना प्रथम सब सब है द्रष्टा द्रष्टा होते हैं तेसाम बाह्यो दृष्टा देह सबसे बाह्य दृष्टा कौन होगा शरीर होगा सबसे बाहर है शरीर तथा आभ्यंतर आरभ्य वहां से देह से लेकर के भीतर, भीतर जाना अंतरतः तमस्या प्रत्यक समीप समीप आत्मा का सबसे भीतर आत्मा है यहां प्रत्येक आत्मा है संविपय आत्मा किसी को दृष्टा कहा जाता है क्योंकि आत्मा के द्वारा बुद्धि को देखा जा रहा है और बुद्धि विशिष्ट होकर के मन को देखा जा रहा है मन विशिष्ट होकर इंद्रियों को देखा जा रहा है इंद्र विशिष्ट होकर के शरीर को देखा जा रहा है यथ परो अंतरो नास्ती जिससे भीतर कोई है ही नहीं सबसे भीतर है जो उपद्रष्टा कहा जाता है देहादी सब बाहर होते हैं आत्मा से बाहर बुद्धि बुद्धि से बाहर मन मन से बाहर इंद्रिय इंद्र से बाहर शरीर तो ये सब दृष्टा मानो सबसे बेहतर भीतर दृष्टा है ये सबका दृष्टा होता है वो यथ जिससे परो अंतरो नास्ति पर माने भिन्न कोई मान भीतर कोई है ना अंतर मानी अभ्यंतर भीतर नहीं है कोई अन्य नहीं है जो सबके भीतर बैठा है दृष्टा ऐसे दृष्टा है सो अतिशय सामीप्य दृष्टिवाद उपद्रष्टा अतिशय सामीप आत्मा अतिशय सम्यक होकर के देख रहा है इसलिए उसको उपद्रष्टा कहा जाता है उपका अर्थ समीप होता है यज्ञ उपदृष्टि बदवा कहते हैं जैसे यज्ञ उपद्रष्टा होता है ब्रह्मा जिसको यज्ञ के विषय में देखता है काम करने वाले अन्य होते हैं देख रहा है ब्रह्मा इसी प्रकार यज्ञ उपद्रष्टि बधवा कहा यज्ञ के उपदृष्टा के समान होने से उसको दृष्टा कहा गया दृष्टा सर्व विषय करणात्द्रष्टा सारे को विषय बनाता है जैसे यज्ञ में जो ब्रह्मा होता है वो सारे के कर्म में निग्रह रख रक, ज्ञान रखता है निगाह रखता है जिसे उसको उपद्रष्टा कहा जाता है इस प्रकार आत्मा भी सबकी क्रिया का ध्यान दे रहा है सारी शारीरिक क्रिया ऐंद्रिक क्रिया मानसिक क्रिया आदि सब ध्यान देता है इसे उपद्रष्टा कहा जाता है आत्मा को कहा आगे उन्मनता का अर्थ करते हैं वो उपद्रष्टा अनुमंता से अनुमंता से अनुमोदनम अनुमनम कुर्वत्सु कहते हैं अनुमोदन देना जो कार्य करने वाले में अनुमोदन दे रहा मैंने रोकता नहीं है शरीर निग्राति अपने अपने व्यापार में जाते रोकता नहीं है यही कहना है अनुमंता माने अनुमोदनम अनुमोदन करने वाला मैंने अनुमननम वही है अनुमति वाला है वो कुर्वत्सु तत क्रियाशु इंद्रियादि के द्वारा कर रहे हैं इंद्रिया कर रहे काम वो जो कर रहे काम तब भिन्न भिन्न क्रिया उनमें परितोषक परितोषय या अनुमोदन का अर्थ है अनुमंता अर्थ है परितोष करता है इसलिए अनुमंतक कहा गया संतोष करता है जो करो ठीक है फल तो मेरे हाथ में है कर्म करना तुम्हारे हाथ में है करो शुभ रहता है तत्कर्ता मैंने परितोष करने वाले देह इंद्रिय के जो काम है हस्तक्षेप नहीं करता करते समय उसको अनुमंता कहा गया अथवा दूसरे व्याख्या अनुमंता की अथवा अनुमंता कार्यकर्ण प्रवृत्तिशो के प्रवृत्ति में स्वयं अप्रवृत्तों की स्वयं प्रवृत्ति नहीं उसके पास अ प्रवृत्त होता हुआ भी प्रवृत्तवा प्रवृत्त जैसा हो रहा है मैंने सान्निध्य दे, दे रहा हो उसके सानिध्य में काम कर रहे हैं प्रवृत्तव तत्कूलों विभाग कहा उसका अनुकूल होकर के प्राप्त होता है शरीर की क्रिया में उनके अनुकूल होकर के प्राप्त हो होता है इसलिए उसको अनुमंतक आते है हैं ना अनुमंता इसी हेतु से अनुमंतक कहा अथवा तीसरी व्याख्या में कहते हैं प्रवृत्तान स्व्यापार देह इंद्रियादी जो प्रवृत्त हो रहा व्यापार में लगे हुए हैं प्रवृत्तान तत्ीभूता उसके साक्षी होकर देख रहा है साक्षी भूता सन कदाचित अभी न निभा रही थी उनको निवृत्ति नहीं कराता यह कर्म मत करो नहीं बोलता किसी को भी इसे अनुमंता कहा जाता है कि तो मौनम मैंने क्या होता है ज्ञान का लक्षण होता है चुप रहना उसका अनुमोदन का लक्षण होता है सामने वाले लोग उसका रहा वहां पर रोकना नहीं ये होता है अनुमोदन कहते हैं उसको अनुमंता बोल दिया आगे भरता शब्द है वर्ता तो माने क्या है वर्ता भरा किम प्रश्न आएगा वर्ता माने क्या है प्रश्न आया तो कहते उत्तर देते हैं देह इंद्रिय बुद्धि नाम संगता देह इंद्रिय मन बुद्धि संघात है जो संगात होता है अन्य के लिए होता है जहां जहाँ समुदाय मिलकर के बना अपने लिए ये मकान बना हुआ है बहुत, बहुत सामग्री एकत्रित होकर वहां मकान से भिन्न व्यक्ति के, के, के मालिक होता है ये तो संगात है ये शरीर में अनेक मिले हैं शरीर इंद्रिय को पुंज है ये अनेक वस्तु है परम नाम देह इंद्रिय बुद्धि नाम संगता नाम देह इंद्रिय मन बुद्धि आदि के एक संघात है जिसको शरीर बोला जाता है चैतन्य आत्मपार्थ है ना ये परार्थ है दूसरे के लिए है आत्मा के लिए है ये चैतन्य जो आत्मा है उसके लिए जड़ है ये संघात बना हुआ है शरीर इंद्रिया आदि मन बुद्धि आदि तो चैतन्य आत्मपार्थ है ना परार्थ जो भी होगा दूसरे के लिए होता है निमित्त भूत निमित्त बनते हैं आत्मा के लिए चैतन्य भाषा नाम यद स्वरूप धारण धारणम निमित्त बनने पर चैतन्य का आवास आ जाता है आत्मा क्या आ जाता है निमित्त बन जाते हैं देह इंद्र का व्यापार आत्मा में दिखता है आवास आ जाता है यद स्वरूप अवधारणम तैतन्य आत्मा कृतम एगम इनमें जो स्वरूप का धारण कर रहे देह जड़ पदार्थ अपने स्वरूप चैतन्य का आवास प्राप्त करिए अपने स्वरूप उपलब्धता प्राप्त कर रहा है, ये कह रहा है। ये चैतन्य आत्मा कृतम है चैतन्य आत्मा के बिना ही आभास आया है चैतन्य जैसे बन रहे हैं चैतन्य आत्मा है। आत्म है। है। आत्म का सानिध्य होता तो नहीं बनता इतनी भर्ता आत्मा इतनी चेत है इनको भरण पोषण करने वाले माने इसकी सत्ता देहादि की सत्ता आत्मा के कारण है चैतन्य आत्मा के कारण है इसलिए उसको भरता कहा गया इस अंश में एक आत्मा को माने स्वरूप इनके आत्मा के बिना इनका स्वरूप ही नहीं मिल रहा है इसलिए आत्मा को भरता कहा भोगता आया भक्ता भोक्ता महेश्वर भोक्ता अग्निपथ उष्ण्य चैतन्य स्वरूपेण बुद्धे सुखद महात्म का प्रत्यय सर्विष विषय चैतन्य आत्मग्रस्ता भिशा, भी जायबान विभक्ता विभाप्य भोगता आत्मा, आत्मा उच्यते आत्मा को भोगता क्यों कहा गया तो कहते हैं जैसे अग्नि की उष्णता स्वरूपता है कैसा है स्वरूपेण है अग्नि उष्ण होती है औपाधिक नहीं है पता है जल की जो उष्णता है औपाधि का है अग्नि की उष्णता स्वरूपता है इसी प्रकार अग्नि उष्ण नित्य चैतन्य स्वरूप है आत्मा नित्य चैतन्य स्वरूप है उस आत्मा के द्वारा बुद्धि सुख दो महात्मा का आत्मा के निमित्त से क्या होता है बुद्धि में सुख दो महारूप तीन प्रकार के वृत्तियां मध्य सुखाकार दुखाकार महाकार आत्मा चैतन्य के चैतन्य रूप आत्मा के चैतन्य प्राप्त हो जाता है आवास मिल जाता है उसके द्वारा तीन प्रकार की वृत्ति बनाती होती है सर्व विषय विषय सारे विषयों को विषय करने में तीन प्रकार की वृत्तियां हैं कौन सुख दुख मोह कोई भी विषय होगा तो यही होना है सर्व विषय विषय चैतन्य आत्मग्रस्ता चैतन्य आत्मा से ग्रसित है जैसा होकर के होती है चैतन्य आत्मा की बिना यह सुख दुख मोहाकार वृत्ति नहीं बना सकती है उसी के द्वारा ग्रसित हुआ जैसा लगता है जायाना वो तीन प्रकार की जो वृत्तियां निकलती है सुख दो बुद्धि में जायाना विभक्ता विभाग बहन भिन भिन्न भिन्न दिखते हैं सुखाकार वृत्ति अलग दुखाकार प्रति अलग महाकार प्रति अलग बुद्धि में प्रकाशित होते हैं इसलिए आत्मा को भोक्ता कहा जाता है मानी बुद्धि के धर्म को जो करेगा सुखादि का भोक्ता माना जाता है सुख का भोक्ता आत्मा के सानिधि सुख दुख का मोहाकार वृत्ति उस बुद्धि के साथ में तादात्म्य होने के कारण उसके भोक्ता कहा जाता है आत्मा को है। आगे महेश्वर कहा सर्वात्मत्वाद सर्वरूप है इसे महेश्वर है महान चासो सौ ईश्वर से है सर्वरूप है वो उसी में सब कुछ कल्पना है वह स्वतंत्र परमात्मा स्वतंत्र है अन्य पराधीन है वह स्वाधीन है स्वतंत्रता स्वतंत्र होने से महेश्वर है कहा महान ईश्वर से कहा महान चाहो ईश्वर से बाह ईश्वर ही होगा कर्मचारी समास हो तो महान भी हो और ईश्वर भी हो उसका कहा महेश्वर महेश्वर कहा परमात्मा परमात्मा महेश्वर परमात्म तिथि से आप युक्त तो है आगे परमात्मा शब्द से कहा गया जिसको उत्तरार्थ में तो ना परमात्मति से आप युक्त हो देह पुरुषा पर कहा हुआ है परमात्मा मैंने देहाधीना बुद्धंताना प्रत्येगात्मत्व ने कल्पिताना देह से लेकर बुद्धि तक आत्मरूप से कल्पना हो रहे हैं यहां आत्मा के चेतनता को लेकर के कल्पना सम्मान प्राप्त करे आत्मा रूप से भास रहा है। देहादि परमात्मा है। देहा नाम, नाम। देहा से करता है देहादिम बुद्धांताराम देह से लेकर के बुद्धि तक प्रत्येगात्मत्व ने कल्पिता आत्मा भावना से कल्पित है ये कल्पना है आत्मा मान के बैठा है ज्ञान व्यक्ति इनको अपना स्वरूप मान के बैठा है अविद्या अविद्या के द्वारा प्रत्येगात्मत्व ने कल्पिता कल्पिता अज्ञान के कारण आत्म रूप से कल्पना हो रही है इनमें अहम मनुष्य बोलता है आत्मभाव से बोलता है अहम पश्मी अहम जिग्राम इत्यादि बोलता है अहम सुखी अहम दुखी बोलता है अहम ज्ञानी आदि बोलता है हम कर्ता आदि बोलता है इनके साथ ही ताब होकर बोल रहा है वो यही है महेश्वर शब्द का अर्थ है सबके ईश्वर तो यही कहा जाते हैं महेश्वर का अर्थ कर परमात्मा देहादिना बुद्धंताराम जो देह से लेकर के बुद्धि तक जो पदार्थ है हमारे सामने प्रत्येगात्मत्व कल्पिता आत्म रूप से कल्पना हो रही है अविद्या अविद्या के द्वारा प्रत्येगात्म रूप से आत्मरूप से कल्पना हो रही है इनमें अविद्या काल में परम उप परम उपद्रष्टित्वादि लक्षण परम ने उत्कृष्ट है श्रेष्ठ है जिसको उपद्रष्टा अनुमंता जब भर्ता भोक्ता इत्यादि महेश्वर शब्द से कहा हुआ है आत्मा परमात्मा परमा आत्मा परमात्मा परमा परमा परम क्यों तो ये शब्द से कहा उपद्रष्टिवादि लक्षण परम है उत्कृष्ट है इसलिए परमात्मा परमात्मा होगा परमात्मा अभी जापुक्त इत्यादि कहा परमात्मा सो अतः परमात्मा इति अने शब्द ने जापियता करेगा मैंने श्रुति में भी कहा है अतः परमात्मा कहा है इस हेतु से परमात्मा है ऐसा श्रुति में आ जाएगा सपरमात्मा अतः स्व परमात्मा इसी हेतु से परमात्मा है सबसे पर है इसलिए परमात्मा कहा अन्य शब्द ने चाप युक्त इस शब्द से कहा हुआ है कथिता कहा श्रुत में शब्द को असौ अस्विन देहे पुरुषा कर देह अस्वीन पुरुष पर है वो पुरुष कौन है कहा है वह कहा शरीर में कहा पर बैठा है वो ये तो प्रश्न है को असौ अस्विन देहे पुरुष ये तो प्रश्न है कौन कहा है वो पुरुष शरीर में कहां पर बैठा है कौन है वो पुरुष तो कहते परो अभ्यक्तात् शरीर में अभ्यक्त वाले अंश को छोड़ दो तो, तो वो पुरुष मिल जाएगा अभ्यक्त माने पाया वो अंश से पर माने सबल ब्रह्म से पार है यह कहना है पर अभ्यक्तात् पर यही है वो पुरुष जब तक अभ्यक्ता के घेरे में तब तक तो पुरुष नहीं आत्मा नहीं मिलने वाला है व्यक्त से आगे बढ़ना पड़ेगा तब आपको मिलेगा यही गीता में आगे बताएंगे पंचदश अद्ध्या गाते हैं द्वाभिम पुरुषों लोक है सरसा सरेवचार दो पुरुष हैं इस लोक में संसार में दो पुरुष हैं एक क्षर पुरुष एक अक्षर पुरुष तो कौन है क्षर पुरुष कौन है क्षर सर्वाणी भूताने जितने भी होने वाले हैं जो कार्य वर्ग में जितने आ गए वह कौन है क्षर पुरुष है और कूटस्तोक सर्वोच्चते जो कार्य वर्ग उन्हें कारण है इस सबका कारण माया विशिष्ट ब्रह्म बोलते हैं उसको क्या कहा अक्षर शब्द से कहा गया पंद्रह दस अध्याय बोलेंगे दो, दो आदमी पुरुष वो लोग अक्षर है बचा दो पुरुष है इस्लोक में एक शेर पुरुष एक अक्षर और कार्यकार जो देख रहे हैं कार्य कोटि में जितने आ गए मैंने हिरण तक ये तो पुरुष हो जाएंगे और अक्षर पुरुष बारे माया विश्व से ईश्वर जो बोलते हैं ईश्वर शब्द से कहा जाता है उसको अक्षर अक्षर पुरुष कहा पुटस्तो अक्षर उत्तर जो पुरुष तो है धर्म पर उसको अक्षर शब्द से कहा किंतु तो आगे तृतीय पुरुष की चर्चा होती है उत्तम पुरुष अस्तोन्य परमात्मा त्युदा हो तो परमात्मा तुदाय होता योगत्र त्रय महा विषय विभर्त है तो विषय एक उत्तम पुरुष है ये दोनों क्षेर पुरुष अक्षर पुरुष उत्तम पुरुष तीन पुरुष की चर्चा है पंचदश अध्याय उत्तम पुरुष तो अन्य है से भी अन्य है अक्षर से भी अन्य है कार्यकार भाव वाले से पृथक है वो न कार्य है न कारण किसी का कार्य भी न किसी का कारण भी नहीं वो त्रि विशेष आत्मा वो पुरुष होता है ये कहा उत्तम पुरुष होता है उत्तम पुरुष अस्त अन्य अन्य है कार्यकार भाव वाले पुरुषों से अन्य है परमात्मा ये तो उदाहर परमात्मा शब्द है यह भी परमात्मा तो कहा हुआ है यहाँ त्रयोदश अध्याय परमात्मा शब्द से भी कहा है कहा तो गीता में गएंगे आगे पंचदश अध्याय में परमात्मा शब्द है ये कह रहे हैं उत्तम पुरुष अस्तन्या परमात्मा इति उदाह बक्षमाणा जो आगे गाने वाले पुरुष वह है वही पुरुष है शरीर आदि से पृथक करने पर माने माया माया के कार्य से पृथक करने पर इस स्थिति में होता है उत्तम पुरुष कहालाता है परमात्मा शब्द से कहलाता है परमा आत्मा परमाने अव्यक्त से पर ऐसा कहा बक्षमान दोनों तो कहे जाने वाले हैं बात तीन पुरुष की चर्चा होगी क्षर अक्षर और उत्तम उत्तम पुरुष में हो कहा लौकिक से दृष्ट अशिष्ट विरोध माह कहते हैं देखो लोक जो दृष्टा होता है देखने वाला व्यक्ति होता है वो व्यापार विशिष्ट होता है अच्छा कार्यकरण नाम व्यापार नाम समीपे स्थित यही है उपद्रष्टाकार जितने भी है इनके समीप स्थित है ये काम करने वाले हैं वो बैठा हुआ है वो सानिधि मात्रि स्थित है तेजाम साक्षी सन्निधि मात्र से साक्षी है करता हुआ करवाता नहीं बोलता हुआ करवाता नहीं चुपचाप है सानिध्य में इनमें क्रिया होती है जैसे अस्कान बनी के दृष्टांत देते हैं लोग चुंबक के दृष्टांत देते हैं मैग्नेट क्या बोलते हैं दृष्टान देते हैं तो उसके सानिध्य में लोहे में क्रिया हो जाती है किस प्रकार उस आत्मा के सानिध्य में क्रिया होती है इसलिए उपद्रष्टा शब्द से कहा गया वास्तव में दृष्टा नहीं कार्य कर लाना व्यापार शरीर इंद्रियों को जो व्यापार वाली यही है इनका संविपे स्थित संविप स्थित है वो सन्निधि मात्र सानिध्य मात्र से तेसाम साक्षी सन्निधि मात्र शरीर इंद्रियों की साक्षी बन जाता है व्यापार की साक्षी बनता है किसने क्या काम किया जानता हो इतम अर्थत्व ने यही अर्थ होने से उपद्रष्टा इति पदम व्याख्या इस अर्थ को लेकर के उपद्रष्टा शब्द की व्याख्या करने का समीपस्थ कहा था उपद्रष्टा मैंने समीपस्थ वाच में कहा था समीपस्था समीप में होते हुए देखने वाला स्वयं अव्याप्रता इत्यादि है तो इसको लगाने के लिए ठीक बोलते हैं लौकिकस्य द्रष्टुर ये जो दृष्टा है ना जिसको उपद्रष्टा कहा गया जैसे लौकिक दृष्टा होता है लोग को देखा जाता है उसकी अपनी क्रिया होती है देखने वाले की तो दूसरे को भी सान्निध्य के द्वारा करवाता है काम करवाता है सान्निध्य उसको देखने पर दूसरे व्यक्ति काम कर जाते हैं तो स्वयं उसके भी व्यापार है वहां इसके भी व्यापार होगी ये शंका है परिवार की लवकी कैसे जैसे लवकी में जो उपद्रष्टा जो बोला जाता है तो उसके अपने स्वयं का व्यापार भी होता है अन्य का व्यापार तो उसके देखने पर करेगा ही जैसे बड़े स्वामी लोग मालिक लोग देखेंगे तो छोटे में व्यापार व्यापारी बन जाएगा छोटा कि तो उनका देखना रूप व्यापार उनका भी होता है तो जैसे लौकिक में देखा गया वैसे इसमें भी व्यापार युक्त होगा ये भी ये संक्रांति है लौकिक अश्य दृष्टि अश्याप दृष्टि जैसे लौकिक दृष्टा है ना उसी प्रकार इसका भी जो ऊपर है ना शब्द से कहा जाओ आत्मा इसका भी व्यापार विशिष्टता व्यापार विशिष्ट होना चाहिए जैसे लौकिक दृष्टा होता है उसका अपने व्यापार देखना रूप व्यापार होता है किसके व्यापार हो निष्क्रिय तो विरोध व्यापार युक्त होगा तो फिर आत्मा को निष्क्रिय कहा है जिस कलम निष्क्रिय शांत मू ले रहे बद्ध निष्क्रिय तो कहा सक्रिय हो जाएगा आत्मा व्यापार युक्त होने पर शंका कहा, स्वयं कहा स्वयं अव्यापृत है ये शब्द कहाीपस्थ दृष्टा संत दृष्टा स्वयं अव्यापृत स्वयं व्यापार नहीं होता है यह तो चुंबक के समान है चुंबक में व्यापार में कि दुल्हे में हो जाता है ऐसा स्वयं दृष्टित्व नहीं वहां स्व व्यापार तृत्य सनिधि पर दृष्टित अपने में जो व्यापार नहीं है उसमें तो क्या सानिधि यहां पर दृष्टित्व होता क्या होता है सानिधि मात्र है शरीर इंद्रों के समीप में है कोई सानिधि मात्र ही दृष्टित्व कहा गया वास्तव में वहां तो नहीं है देखा स्व्यापार so, तृत्य अपने व्यापार के बिना व्यापार नहीं उस पर कोई भी सनिधि रे पर दृष्टित सन्निधि को भी दृष्टित्व बोला हुआ है बात में व्यापार आई है दृष्टांत स्पष्ट का इसी को दृष्टांत का यथा इत्यादि कहा था वास्तव में कहा था यथा ऋत्विक जैसे ऋतविक होता है ना संयुक्त द्वारा दृष्टा बनता है यजमान व्यापार तो होते हैं वहां वो बोलता नहीं ये करो सो करो कुछ नहीं बोलता यजमान काम कर रहे हैं तो जो ब्रह्मा बोलते हैं ऋतविक चुपचाप बैठा हुआ बोलता है देखता रहता है इस प्रकार का यह काम सनिधि व्यापार अन्य को व्यापार युक्त करना ही काम है यथा ऋतुक यजमान से कर्म व्यापृत यजमान कर्म व्यापार में व्यापार युक्त हो रहे हैं स्थिति में तटस्थ ऋतुक तटस्थ है वो व्यापार नहीं उसके पास अन्य है यजमान से भिन्न है वो अन्य हो अब व्यापार युक्त नहीं हो यज्ञा कुशल है वो ऋतु कैसा है यज्ञ को जानता है किस प्रकार के होना चाहिए जानता है ऐसा ऋतु यजमान व्यापार गुण दोष दोषांत इक्शा यजमान की जो व्यापार हो रहा है सात गुण ने बैगुण दोष या गुण आ रहा हो सही कर रहा गलत बल रहा हो उसके इच्छिता होता है इच्छिता बनता है अपने में व्यापार होता हुआ भी करता है इच्छिता बनता है दृष्टा बनता है तद्वत उसी प्रकार यहां भी समझना अपने भी व्यापार नहीं है रूप व्यापार नहीं है इसमें तदवत उसी प्रकार कार्यकरण व्यापार है सो शरीर इंद्र के जो व्यापार है तत्त व्यापार अपने व्यापार है उनमें व्यापृत व्यापार युक्त तो न होता हुआ अन्य शरीर तो से भिन्न भी है वो विलक्षण है शरीर विलक्षण भी है तेम कार्य कर सब व्यापार नाम साम दृष्टा उपद्रष्टा कार्यक्रम शरीर इंद्रियों के जो व्यापार हैं अपल व्यापार है उनके व्यापार के साथ उनको संयुक्त रूप से दृष्टा बना गया सान्निध्य मात्र से कुछ कहा उपद्रष्टा आत्मा को उपद्रष्टा इत्य अर्थांतर वहा उपद्रष्टा का एक अन्य विषय बताते हैं विषयांतर देते हैं अथवा करके अथवा देह चक्षुर मनो बुद्धि आत्मा दृष्टा रहे पांच पांचों के पांच सब दृष्टा कहे है जाते हैं द्रष्टा है ये सब तेसाम भायो दृष्टा देह तीन जो देह चक्षु मन बुद्धि आत्मा पांच लिया उसमें सबसे बाहर का दृष्टा शरीर माना जाता है वायु दृष्टा कैसा दृष्टा देह देह है तथा आरभ्य देह से लेकर के भीतर भीतर जाना है आरभ्य अंतरतम अंतर नहीं अंतर नहीं अंतरतम सबसे भीतर दृष्टा है मान बुद्धि का भी दृष्टा हो जाता है देह के भीतर चक्षु चक्षु इंद्रिय इंद्रिय के भीतर में मन मन के भीतर बुद्धि बुद्धि के भीतर वह तथा आरभ देह से लेकर के आरंभ करके अंतरतम से अतिशय भीतर जो होगा प्रत्येक समीपी समीपात्मा का अत्यंत समीप है प्रत्येक आत्मा है दृष्टा को दृष्टा कहा जाता है ठीक है कहा बहुनाम दृष्टित्व तो बहुत हो गए देह चक्षु मन बुद्धि आत्मा बहुत सारे दृष्टा हो गए दृष्टित्व तो भी कश्य उपदृष्टित्व तो फिर किसमें उपद्रष्टित्व तो आएगा प्रश्न आए बहुत सारे हो गए द्रष्टा बहुत हो गए उपद्रष्टित्व तो किस में आएगा एक प्रश्न उठता है तथा उसको तुमने ते कहा तेषाम कहा तेषाम वायु द्रष्टा देहा इत्यादि कहा था उप उपसर्ग से उप उपसर्ग लगा, लगा हुआ है यहां दृष्टातु के पूर्व में उप लगा हुआ है उपोपसर्ग से सामीप्यार तत्व है समीप होता है समीप के लिए उप उपसर्ग होता है साम्पिकार तत्व है ना प्रत्येक अर्थत्व तो अतिशय समीप आत्मा ही होता है प्रत्येक होता है आत्मा ही होता है तत्री पे अवसान आ सामीप्य के जो भीतर भीतर भीतर चलते तो वही जाके पूर्ण होता है सामीप्य उसके भीतर कोई नहीं है उस तो देहादि के सबसे भीतर वही होता है आत्मा सामीप्य अवसान आमीप्य का अवसान वही है तत्र ही पर वही पर है उसके भीतर कोई नहीं हो सकता प्रत्येक आत्मा चाह हो गया उपरकार था आत्मा भी है वो इसलिए उपद्रष्टा कहा गया उसको ये कहा उपद्रष्टा उपद्रष्टाचार उपद्रष्टा का प्रत्येगात्मा च दृष्टाचार उपद्रष्टा सर्व साक्षी प्रत्येगात्मा सबके साक्षी देह के साक्षी इंद्रियों के साक्षी मन के साक्षी बुद्धि के साक्षी प्रत्येगात्मा एक तरफ आत्मा है कहा उपतम जो नक्ति उसी स्पष्टीकरण करते हैं यथा इत्यादि सबसे कहा हुआ है यथा परो अंतरो नास्तिका जिसके भीतर कोई नहीं है सबसे भीतर है जो यत परो अंतरो नास्तिक दृष्टा जिसके भीतर कोई दृष्टा नहीं है सबसे सबके भीतर वही है सबसे भीतर ऐसा दृष्टा है वो सो तो अतिशय ने सामीपे ने दृष्टि उपद्रष्टाद कहा अतिशय सम रूप से देखता है इसलिए उसको उपद्रष्टा कहा गया कैसे तो दृष्टा दिया यज्ञ उपदृष्टि बदवा जैसे यज्ञ उपद्रष्टा कौन होता है ब्रह्म बैठा हुआ यजमान कलाप कर रहे हैं वो चुपचाप देख रहा है ऋत्युक होता है प्रकार है तटस्थ होकर के देखने सर्व विषय विषयीकरणार्थ जैसे यज्ञ का दृष्टा सभी को विषय बनाता है यजमान को कैसा उसका कर्म हो रहा है सबको विषय करके देख रहा है इस प्रकार भी सबको विषय बना देह को चक्षु को मन को इंद्रिय को मन को बुद्धि को सबको विषय बना हुआ है सबको जान रहा है इसलिए उपद्रष्टा तो कहा जाता है यथा यजमान से ऋतुजांच यज्ञ कर्मणी गुणम दो संबा सर्वयज्ञ अज्ञासन उपद्रष्टा विषय करोती यही है दृष्टांत है जैसे यजमान और जो यज्ञ करने कराने वाले ऋतु लोग हैं होता उद्गाता उदगाता अध्यदि हैं तो उनका भी कर्म को देखता है यजमान के कर्म को देख रहा है उनके बाणी रूप कर्म है क्या अशुद्ध बोले मंत्र बोलते समय में और यजमान को गलत कर दे दोनों को देख रहा ब्रह्मा ऐसा होता है ऋतु के ऊपर ख्याल है यज्ञ के यजमान के ऊपर ख्याल है यही है यथा यजमान से ऋतु जैसे यजमान जो तीन तीन ऋतु होता उदगाता और उनका भी एक कर्म ही एक कर्म हो रहा दो मिलकर के कर रहे हो यजमान ऋतु मिलकर के कर रहे हैं उसमें गुणम दोषम्बा गुण हो या दोष हो अच्छा हो रहा है खराब हो रहा हो सर्वयज्ञाभिज्ञ संपूर्ण यज्ञ अभिज्ञ जानकार एक होगा उसको अभिज्ञासन उपद्रष्टा उसको उपद्रष्टा कहा जाता है विषय करोती समीप में बैठ कर देखने वाला विषय बनाता है यजमान के कर्म ऋतु के कर्म ऋतु शब्दों का उच्चारण कर मंत्र बोल रहे हैं और यजमान काम कर रहा है दोनों को देखने वाला होता है ब्रह्मा होता है उसको उपद्रष्टा कहा जाता है तथा अयम आत्मा उसी प्रकार ये भी आ, ये आत्मा भी ऐसा ही है इंद्रियों का जो जो विषय में जाना है विषय का ज्ञान है कहा किस विषय में कौन गया और इंद्र के व्यापार जो जानता है चिन्मात्र स्वभाव अपना स्वरूप तो चेतन मात्र है विशेष है। सर्वम गोचर है थे सबको विषय बनाता है शरीर आदि सबको विषय बनाता है शरीर इंद्रिय हलचल कहां हो रहा है इति उपद्रष्टा इसलिए उसको उपद्रष्टा कहा जाता है पक्षांतर वहा पक्षांतर भज्ञा इत्यादि सब कहा यज्ञ उपद्रष्टवाह कहा जैसे यज्ञ का उपद्रष्टा होता है ना वह तो ऋतु भी और यजमानों के कर्म के विषय में शब्दादि कर्म के विषय में और एक आदि विषय ध्यान रखता है इस प्रकार है यार अगर अनुमंता शब्द का अर्थ अनुमंताचा कहा हुआ है उपद्रष्टा अनुमंताचा इत व्याक्रोति का अनुमंता अनुमंता का अर्थ करते हैं अनुमंताचा मैने अनुमोदनम अनुमनम अनुमोदन करना मान जो जो काम कर रहे हैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करता इंद्रिया जी जो काम कर रहे आप तक जगह कर, मत करो नहीं बोलता मानी मौनम स्वीकार लक्षण होता है चुप है तो जो बोल रहा है वो को स्वीकार है वो मान ले मान लिया उसने समझना चाहिए विरोध नहीं करता मौनम स्वीकार लक्षण ऐसे कहा जाता है मौन जो होता है चुप रहना सामने वाले जो बोला हुआ मेरे को उत्तर न दे तो मान लिया उसने ऐसा माना जाता है मौनम स्वीकार लक्षण कोई तो अमानता है एक अनुमंधा बने अनुमोदनम अनुमनम उसी का अनुमोदन का अर्थ अनुमन है वही अनुमंता बनना है उन अनु मंदा तो उसे त्रीज प्रत्यय करके अनुमंधा बनाया हुआ है अनुमोदन का करना तत्त्व क्रियासु देह सुंद्रिया के द्वारा उन्होंने क्रिया होने पर परितोष संतोष लेता है सुख रहता है विरोध नहीं करता उसको अनुमता कहा जाता है तत्कर्ता अनुमोदन करने वाला है इसलिए अनुमंता कहा टीका बन जाते ये स्वयं कुरबंधों व्यापार बंधो जो जो करते हुए देह इंद्रिया आदि व्यापार वाले हो रहे हैं जी तेसु पूर्वत्सु मान देह इंद्रिया आदि करने वाले हो गए वो करने वालों में सत्सु उनके होने में या तेसाम क्रिया उनमें भी जो क्रिया होगी देह इंद्रियादि में जो क्रिया होगी व्यापार वाले हो गए क्रिया होगी तासु उन क्रियाओं में पार्श्वस्थस परितोषो जो बगल में बैठा होगा उसमें संतोष जिसे अनुमता कहा जाता है अनुमनम इसी कारण अनुमन है तस अनुमोदन वही अनुमोदन है जो अनुमोदन है वही अनुमोदन है तस् सन्निधि मात्र करता का उसके अनुमोदन किसी रूप सन्निधि मात्र से करता है अनुमोदन करता अनुमंता सन्निधि मात्र से अनुमोदन करता है यह जो करता है सो अनुमंता इस तरफ उसको अनुमंता कहा गया व्याख्यातरमा अन्य व्याख्या अनुमंता गया अन्य व्याख्या अथवा करके कहा हुआ है अथवा अनुमंता कार्यक्रम प्रवृत्तिशु स्वयं अप्रवृत्तों की प्रवृत्त अनुकूलों विभाग्य थे अनुमान अनुमंता कहा कार्यक्रम के प्रवृत्तियों में शरीर इंद्रिया आदि में जो प्रवृत्ति हो रही है उसमें स्वयं अप्रवृत्तों की स्वयं प्रवृत्ति नहीं है उसकी आत्मा की ही वह मैंने कार्यक्रम के साथ में एकात्मता देख करके प्रवृत्त हो गया जैसा लगता है जैसे सर्वथा सर पानी पादमता हाथ पैर वाला जैसा लग रहा है हाथ पैर वास्तव में नहीं है कहा था सर्वथक पापादम तथा सर्वथक शिश्रो मुखम इत्यादि शब्दों ने कहा था अथा का आरोप यहां ऐसा ही है अनुमंता कहा था अथवा शब्द है कहा था अथवा अनुमंता मैंने कार्यकाल प्रवृत्ति से कार्यकाल में प्रवृत्तियां हो रही उन्हें प्रवृत्तियों में कार्यकाल की प्रवृत्ति में स्वयं अप्रवृत्तों की स्वयं प्रवृत्ति तो नहीं है उसकी न होता हुआ प्रवृत्ता ही व प्रवृत्ता जैसा हो रहा है व्यापार युक्त जैसा हो रहा है उनके व्यापार से व्यापार युक्त जैसा हो रहा है तद अनुकूलों विभावित उनका अनुकूल करके के हो रहा है इसके उसके अनुकूल उनके कार्य शरीर आदि के अनुकूल करके काम कर रहा था जैसे लगता है इसलिए उसको अनुमंता कहा जाता है कहा तदेव प्रति कहा कार्यकरण इत्यादि उसकी स्पष्टीकरण की अनुमंता शब्द का अर्थात दर्मा तीसरी व्याख्या अनुमंता की अथवा प्रवृत्ता स्व्यापारेश तत्भूत कदाचित निवारेती अनुमंता प्रवृत्त हो रहे हैं कौन प्रवृत्तान देहेन्द्रिया आदि ना प्रवृत्तन देहेन्द्रियादि देहेन्द्रियादि प्रवृत्त है व्यापार तो तो तो तो में सो व्यापार है सो अपने पर व्यापार में प्रवृत्त हैं देहेंद्रियादि इनको तत्साक्षी भूत उसके व्यापार और इंद्रियों के साक्षी बना हुआ कदाचित्र न थे उनको कभी भी रोकता नहीं इंद्रियों को मस जाओ विषय में नहीं बोलता इसलिए अनुमंता कहा जाता है मौन रहता है मौन हमसे कहा लक्ष्मी है कहा आगे भर्ता शब्द का अर्थ करना चाहते हैं आगे भर्ता माने भरम नाम भर्ता माने क्या है भरण भरण प्रश्न करना माने क्या है प्रश्न उठा तो कहा भर्ता पदम आदा भरण नाम ये पृछति भर्ता शब्द आ गया तो भरण नाम किम भरण माने क्या है ये प्रश्न है भर्ता इत्यादि शब्द भर्ता मैने भरण नाम किम तो उत्तर देते हैं देहेन्द्रिय मनोबुद्धिनाम संगता देह इंद्रिय मन बुद्धि जो भी है हमारे पास ये इसका संघात है समुदाय है समुदाय जो तो है होता है पार्थ होता है चेतन के ये जिनमें जो भी ये लेते हैं आत्मा को सुख सुखा भोग उसको प्राप्त करना है जो ग्रहण करते हैं अन्य के लिए होता है देहेंद्रिय मनोबुद्धि राम संगता राम जो संघात है इनका चैतन्य आत्म पार्थ चैतन्य आत्मा जो पार्थ है अन्य है उसके लिए होता है इनका विषय परार्थ निमित्त भूतें वही आत्मा निमित्त बनता है इनके विषय अर्जन करने के लिए आत्मा के लिए विषय अर्जन करते हैं ये तो जड़ है अपने आप भोग कर नहीं सकते अंतिम भोग आत्मा को मिल रहा है पर होता है संगात का जो कर्म होता है दूसरे के लिए होता है निमित्त भूते चैतन्यभाष आ रहा ये आत्मा के निमित्त से चैतन्य का आभास मिला हुआ इन देह इंद्रेज करना आदि में कार्यक्रम संगात में आभाष मिला हुआ है चैतन्य जैसे लग रहा है आभा आना य स्वरूप अपना स्वरूप का धारण करते आत्मचैतन्य के निमित्त से इनमें स्वरूप का अस्तित्व तो दिख रहा है नहीं तो स्वरूप अस, का अस्तित्व तो नहीं मिलता है तब चैतन्य आत्मकर्ता कृतम है वह इनमें जो चैतन्य भाष आने अपना स्वरूप का धारण कर रहे हैं वो स्वरूप धारण कर रहे हैं चैतन्य आत्मा के कारण ही है चैतन्य आत्मा ना होता इनके स्वरूप की उपलब्धि ना होती इसलिए भर्ता आत्मा हो चाहते माने जिसके बिना जब नहीं हो पा रहा है इसलिए भर्ता कहा उसको इनका भरण पोषण करने वाला वही आत्मा है कहा इसलिए भरता कहा तो प्रिया भरण पोषण है भरण पोषण करने वाला वो भारत कहते हैं टीका में कहना है तद्रूपम निरूपय आत्मा भर्तृत्व साई रूप सिद्ध करना है भर्तृत्व क्या है पूछा था न? तो भर्तृत्व रूप को ही सिद्ध करते हुए आत्मा भर्तृत्व आत्मा ही भर्ता है भर्तृत्व सिद्धि आत्मा में करते हैं देह इंद्रिया आदि की वही है उसके बिना इनकी उपलब्धि नहीं हो पाती सिद्धि नहीं हो पाती स्वरूप की सिद्धि देह इत्यादि शब्द घात है देह देहेन्द्रिय मनोबुद्धि नाम संघान संघात है ये इनका चैतन्य आत्मा पार्थन ये आत्मा के लिए होते हैं ये अपने लिए नहीं होते निमित्त भूतें न चैतन्य निमित्त भूतें ना चैतन्य आत्मा पाराथ निमित्त चैतन्य आत्मा ही निमित्त बना हुआ है इस कारण से चैतन्य भाषा नाम चैतन्य के आभाष वाले हैं यह स्वरूप तो अवधारण इनका जो अपना स्वरूप का धारण होना है इंद्रिया आदि का तैतन्य आत्मकृतम चैतन्य आत्मित सही है इनका नहीं तो नहीं मिलता इनका ठीक है भोक्ता भोक्ता बोल दिया भुज धातु से त्रीस प्रतिकारिक भोक्ता बनाया गया है जब पाल में अब व्यपहार धातु है दो अर्थ में धातु होता है रक्षा करना अथवा भोजन करना दो अर्थ में है तो भोक्ता माने क्या क्रियावान हो गया आत्मा भोक्तृत्व तो क्रिया ये पूर्व बोलता है भोक्ता इति क्रियावत्व प्राप्त है आत्मा में क्रियावा, आत्मा क्रियावान पर निष्कालम निष्क्रम शांत निर्वध अनुश्रुति के विरोध होगा आत्मा को भोक्ता माने क्रियावान हो गया भोक्तृत्व क्रिया भोगश्चित अवसानता इतना विभाजते हैं भोग कहा जाता है चेतन में जाके पूरा होता है अंतिम में परिणाम सुख दुख चेतन को है बिंदवा भोगस्त अवसान है भोग कहा है चेतन में जाके समाप्त तो होना है इसी के द्वारा विभाजन करता है पूर्वाज विभाजन होता है भोक्ता कहा क्या है तो भोक्ता मान अग्नि उष्वत्थ जैसे अग्नि में उष्णता स्वरूपत है जल में जो उष्णता है काल्पनिक है मान हाँ अग्नि के रूपी उपाधि से उष्णता है अग्नि में जो उष्णता है स्वाभाविक है भोक्ता माने अग्नि उष्ण नित्य चैतन्य रूप स्वरूपे आत्मा नित्य चैतन्य स्वरूप है देहादि में चैतन्य का आवास आता है औपाधिक है आत्मा के कारण आते हैं आत्मा में स्वतः है चैतन्य अग्नि उष्ण पद नित्य चैतन्य स्वरूपे बुद्धे नित्य चैतन्य स्वरूप के द्वारा बुद्धि में सुख तो को महात्मा का प्रत्यय बुद्धि में होना है सुख तो मोह काम है बुद्धि में बुद्धि में होना है चैतन्य के निमित्त से हाँ आत्मचैतन्य के से बुद्धि में सुख दुख मोहादि विषय बनते हैं प्रति मान वृत्ति बनते हैं सुख दुख दो मोहात्म हैं, तीन प्रकार की वृत्तियां बनती है बुद्धि में सर्व विषय विषय सभी विषयों को विषय करने में तीन ही प्रकार की बुद्धि होगी वृत्ति होगी क्या बुद्धि सुखाकार वृत्ति कोई भी विषय आएगा शोखाकार वृत्ति या दुखाकार वृत्ति या मोहाकार वृत्ति बनना है शतुगुण संबंधी वृत्ति आएगी तो सुखाकार रजुगुण संबंधी विषय की वृत्ति आएगी तो दुखाकार और तमोगुण संबंध आए मोहकार ये तीन सभी विषयों को विषय करने वाली है तीन वृत्तियां हैं तीन वृत्तियां बुद्धि की है ये विषय चैतन्य आत्मग्रस्त आएगा चैतन्य आत्मा से ग्रसित होकर के जाए माना ऐसे लगता है यहाव में चैतन्य आत्मा से संबंध नहीं है चैतन्य आत्मा से ग्रसित है ऐसा इस से उत्पन्न होते हैं तीन प्रकार की वृत्तियां ऐसा पाया जाता है बुद्धि में हाँ है वृत्तियां विभक्ता विभक्ता है विभाव और पृथक पृथक होकर भाषित हो रहे हैं तीन प्रकार की वृत्तियां बुद्धि में चैतन्य आत्मा से ग्रसित होकर के हो रहे ऐसा लगता है यदि भोक्ता आत्मा होते जैसे भोक्ता आत्मा को कहा गया क्योंकि तो आत्मा के सामने जैसे बुद्धि में चैतन्य भाष आया हुआ है चैतन्य भास आत्मा बुद्धि में तीन प्रकार की वृत्तियां बनती है वो वृत्तियां आत्मा में दिखाई पड़ती है ऊपर ऊपर से वास्तव में आत्मा की नहीं वो बुद्धि की आत्मा को भोक्ता कहा जाता है औपाधिक रूप से वास्तविक नहीं कहा विशेषा दर्भ आधार व्याचार अन्य विशेषा है महेश्वर वर्ता भोक्ता महेश्वर समय हो गया है रखते फिर करें ओम पूर्ण मर पूर्णम इदम पूर्णा पूर्णते पूर्णश पूर्णा पूर्णमेवशिष्य ओ शांति शांति